आज मैं आपको प्रेमचंद्र की कहानियां बताऊंगा जिसका शीर्ष है मंदिर मात्र प्रेम तुझे धन्य है संसार में और जो कुछ है मिथ्या है निस्सार है मात्र प्रेम ही सत्य है अक्षय है अनश्वर है तीन दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था न पानी की एक गूंद सामने पुआल पर माता का नन्ना सा लाल पड़ा कराह रहा था आज तीन दिन से उसने आंखें न खोली थी कभी उसे गोद में उठा लेती कभी पुआल पर सुला लेती हंसते हंसते बालक को अचानक क्या हो गया या कोई नहीं बताता ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहा एक बार पानी का एक घूट मुंह में लिया था पर कंठ के नीचे न ले जा सकी इस दुखिया की पत्ती का वार पार न था साल भर के भीतर दो बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी पति देव पहले ही सुधार चुके थे अब उस अभागिनी के जीवन का आधार अवलंब जो कुछ था यही बालक था हाय क्या ईश्वर उसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहते हैं? यह कल्पना करते ही माता की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते थे इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेला अकेला ना छोड़ती थी जियावन माता के साथ घास चीलता और गर्व से कहता अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो हम बहुत सी घास चीलेंगे, तुम द्वारे माची पर बैठी रहना अम्मा मैं घास बेच लाऊंगा माँ पूछती हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था वे ही भूली भांति बातें इस समय याद अगर माता के हृदय को शूल के सामने बेंद रही थीं, जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की ढीढ़ है पर किसकी ढीड है इस विद विधवा का भी संसार में कोई वैरी है अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती क्या उसका हृदय दया से न पिघल जाता पर नाम का कोई नहीं बताता हाय किसने पूछे क्या करे तीन बह रात बीत चुकी थी सुखिया की चिंता व्यथित चंचल मन कोटे कोटे दौड़ रहा था किस किस देवी की शरण में जाए देवता की मनौती करे इसी सोच में पड़ पड़े उसकी एक झपकी आ गई क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सनाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेरकर कहता है रो मत सुखिया तेरा बालक अच्छा हो जाएगा कल ठाकुर जी की पूजा कर दे वह तेरे सहायक होंगे यह कहकर वह चला गया सुखिया की आंखें खुल गईं, अवश्य उसके पतिदेव आए थे इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ उन्हें अब भी मेरी सुधी है यह सोचकर उसका हृदय मन आशा से परिवार हो उठा पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गईं। उसने बालक को गोदमेल उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली भगवान मेरा बालक अच्छा हो जाए मैं तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी अनाथ विधवार पर दया करो उसी जियावन की आंखें खुल गई उसने पानी मांगा माता ने दौड़कर कर में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया जियावन ने मात पानी पीकर कहा अम्मा रात है एक दिन की दिन सुखिया अभी तो रात है बेटा तुम्हारा जी कैसा है जियावन अच्छा है अम्मा अभी मैं अच्छा हो जाऊंगा सुखिया तुम्हारे मुंह में घी शक बेटा भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ और कुछ खाने को जी चाहता है जीवन हाँ अम्मा थोड़ा सा गुड़ दे दो सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया अवगुण करेगा कहो तो खिचड़ी बना दो जीवन नहीं मेरी अम्मा जरा सा गुड़ दे दो तेरे पैरों पड़ो माता इस अग्रह को ना टाल पाई उसने थोड़ा सा गुड़ निकाल कर जीवन के हाथों में रख दिया और हांडी का डक्कन लगाने जा रही थी किसी ने बाहर से आवाज दी आंटी वहीं छोड़कर वह वाड़ खोलने चली गई। गईवन ने गुड़ की दो पिंडियां और जल्दी जल जल्दी कर गया दिन भर जियावन की तबियत अच्छी रही, उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई दो एक बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हमजोलियों के साथ खेलकर खेल ना सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया दो एक दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी जाड़े के दिन झाड़ू बहारू नहाने धोने और खाने पीने में कट गए मगर जब संध्या समय फिर जीवन का हो गया, तब गवरा मन शंका हुई कि पूजा में वेलम करने में ही बालक मुझा गया है और थोड़ा सा दिन बाकी था बच्चे को लेटा कर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गया तुलसी दर द्वार पर था पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ भी मिष्टान तो चाहिए नहीं तो गांव वालों की बेटियां क्या चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए सारा गांव छान आई पर पैसे उधार न मिले अब वह हताश हो गई हाय रे अधिन कोई चार आने पैसे भी नहीं देता आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिए की दुकान पर गई कड़े गिरोह रखे बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था दस पांच भक्तजन खड़े सूती कर रहे थे इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा क्या करने आई है सुखिया चबूतर पर आकर बोली ठाकुर जी को मनौती की थी महाराज पूजा करने आई हूँ पुजारी दिन, पुजारी जी के सारी काली पड़ी गई थी स्वभाव के बड़े दयालु थे निष्ठावान ऐसे की चाहे कितनी ही ठंड पड़े कितनी ही ठंडी हवा चले बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे मगर इसके इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थी तो इससे उनका कोई दोष ना था बोले तो क्या भीतर चली आएगी हो तो चुकी पूजा यहाँ आकर पर भ्रष्ट करेगी एक बगजन ने कहा ठाकुर जी को पवित्र करने आई है सुखिए ने बड़ी दीनता से कहा ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार पूजा की सब सामग्री लाई हूँ पुजारी कैसे बेसमझी की बातें करती है रे कुछ पगली तो नहीं हो गई है भला तू ठाकुर सुखिया को अब तक कभी द्वारे में आने का अवसर ना मिला मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी पुजारी अरे तू चमारिन है की नहीं रे सुखिया तो क्या भगवान ने चमारी चमारों को नहीं मिर्जा है चमारों का भगवान कोई और है इस बच्चे को इस बच्चे की मनोती है सरकार इस पर वही भक्त महोदय जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे डपटकर बोले मार के भगा दो चुड़ चुड़ल को, को। परभ करने आई है फेंक दो तो थाली वाली संसार में तो आप ही आग लगी हुई है चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी की रसातल को चली जाएगी दूसरे भक्त महाशय बोले अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथों का भोजन करना पड़ेगा अब परले होने में कुछ कसर नहीं है ठंड पड़ रही है सुखिया खड़ी काप रही थी यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचना कर रहे थे बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता था किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न ना लेती थी ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पाप भूमि में पड़ गए हैं रह रहकर उस समय में उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े ठाकुर जी क्या इन्ही के है हम गरीबों का उनका कोई नाता नहीं है ये लोग होते कौन है रुकने वाले पर ये होता है कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी दिल में ऐड कर रही कर जाती थी। सासा सासा उसे एक बात सूझी, वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेर में छिपकर इन भंजनों के जाने की राह देखने लगी आरती और सुद्दी के पश्चात बड़ी देर तक शिव भगवत श्रीमद भागवत का पाठ करते रहे उधर जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे चूल्हे के सामने बैठे हुए करते जाते थे और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते थे 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वर्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही सारे भक्त लोगों ने इक करके घर की राह ली पुजारी जी अकेले रह गए अब सुखिया आकर मंदिर के ब्राह्मे के सामने खड़ी हो गई जहां पुजारी जी आस्तन जमाए बटलोई का शुदा वर्धक मधु संघीत सुनने में मगन थी पुदाई जी ने आठ पार का गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देख चिड़कर बोले क्यों रे तू अभी तक यहीं खड़ी है सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली महाराज जी मैं अभागिन हूँ यही बालक है मेरे जीवन का अलम है मुझ पर दया करे तीन दिन से इसने सिर नहीं उठाया था तुम्हे बड़ा जस होगा महाराज जी यह कहते कहते सुखिया रोने लगी पुधारी जी को दालू तो थे पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने का पूर्व घोर पातक वह कैसे कर पाते थे न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दे कि उनके भी बाल बच्चे थे कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव को सर्वनाश ना कर दें, तो बोले घर जाकर भगवान का नाम ले तेरा बालक अच्छा हो जाएगा मैं यह तुलसी दल देता हूँ बच्चे को खिला दे मत इसकी आंखों में लगा दे भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा सुखिया जी के चरणों पर न गिनने दो महाराज जी बड़ी दुखिया नो मह गाड़ का पूजा की सामग्री जुटाई है मैंने कल सपना देखा था महाराज जी की ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बालक अच्छा हो जाएगा तभी दौड़ी हुई हूँ मेरे पास एक रुपया है वह मुझसे ले लो पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर लेने दो इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया किंतु मूर्ता मुर्त, के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था संभाल कर बोले अरे पगली ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं चरण पर गिरना देखते हैं सुना नहीं है मन चंगा तो कटौती में गंगा मन में भक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे कुछ न होगा मेरे पास एक जंतर है दाम दो उसका बहुत है पर तुझे एक रुपया मैं दे दूंगा उस बच्चे के गले में बांध देना बस कल बच्चा खेलने लगेगा सुखिया ठाकुर जी की पूजा ना गिनने दोगे पुजारी तेरे लिए इतनी पूजा बहुत है जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दू और गांव में कोई आफत विफत आ पड़े तो क्या हो इसे भी तो सोचो तू यह जंतर ले जा भगवान चाहेंगे तो रात उनमें मैं बच्चे का कलेश कट जाएगा किसी की जीट पड़ गई है, है तो चौंचाल मालूम होता है छत, छंत्री बस है सुखिया जब मैं इसे ज्वर है तेरे प्राण नवों में समाये हुए हैं पुजारी बड़ा ओनार बालक है भगवान जला दे तो तेरे सारे संकट हल लेगा यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था इधर दो-तीन दिन से नहीं दिखा था। सुखिया तो जंतर को कैसे बांध दूंगी महाराज पुजारी मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ बस गले में पहना देना अब तू इस बेला नवीन बस्तर कहा खोजने जाएगी सुखिया मैं दो रुपये पर कड़े गिरो रखे थे इससे पहले ही भन, एक पहले ही भन चुका था दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया पर जो जो रात गुजरती उसका जोर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि तीन बसते बसते उसका हाथ पाव शीतल होने लगे तब वह घबरा उठी और सोचने लगी हाय मैं वैरती सोच में, संकोच में पड़ रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई अगर मैं अंदर चली जाती तो भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो मेरी मेरा कोई क्या कर लेता यही न होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते शायद मारते भी पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसू से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया न आती वह तो दयामय भगवान है दीनों की रक्षा करते हैं क्या मुझ पर दया न करते यह सोचकर सुखिया का, का मन अधीर हो उठा नहीं अब विलम्ब करने का समय न था अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिर रोएगी अब अबला के आशंकित हृदय को अब इसके सिवा कोई और कोई और न था मंदिर के द्वारा द्वार बंद होने लग पड़े तो वह ताले तोड़ डालेगी ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद कर रखे रात के तीन बज गए थे सुखिया ने बालक को कंबल से ढाक कर गोद में उठाया एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी घर से बाहर निकलते हुए शीतल वायु की छोकों में उसका कलेजा कापने लगा शीश से पाव शिथिल हुए जाते थे उस पर चारों अंधकार छाया हुआ था रास्ता दो से कम था। फरलांगी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर कुछ दूर दूर दाहिनी को एक था। की पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का डर था बाई और सनसन हो रही थी अंधकार सह कर रहा था सस्ता गिद्रो ने करकश स्व से हुआ हुआ करना शुरू किया हाय अगर कोई उसे एक लाख रुपए देता तो भी इस समय वहां यहां न आती पर बालक को ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी हे hey भगवान अब तुम्हारा ही आसरा है यह जब ही मंदिर की ओर चली जा रही थी मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीत टटोलकर देखा ताला पड़ा हुआ था पुजारी जी ब्राह्मे में मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए सो रहे थे चारों अंधेरा छाया हुआ था सुखिया चबूतरे के नीचे सेट उठा लाई जोर से ताले में पटकने लगी उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहा ताला और ईटे दोनों तूट तूट कर चौकर्ट पर गिर पड़े। ने द्वार खोल दिया और अंदर आना ही चाहती थी कि हबड़ा हुए बाहर निकल आए और चोर चोर का गुल मचाते हुए गांव की ओर दौड़े जाड़ो में प्राय प्रहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर लाटे लिए वो निकल पड़े और पूछ लें कहा है कहा है किधर गया? पुजारी मंदिर का द्वार खुला पड़ा है मैंने खटखट की आवाज सुनी सहसा चबूत बोली चोर नहीं मैं, मैं हूँ अभी तो अंदर भी नहीं गई मार हल्ला मचा रहे हो पुजारी ने कहा सब अनर्थ हो गया सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई और क्या था कई आदमी चल्ला हुए लपके और सुखिया पर लातों और भूसों की मार पड़ने लगी सुखिया एक बच्चे से एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी इच्छा कर रही थी एकाएक बलिश ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूट कर जमीन पर गिर पड़ा मगर वह न रोया न बोला ना सा बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुंह से चीख निकल गई बच्चे का माथा छूकर देखा सारी दिए ठंडी हो गई थी एक लंबी सास खींचकर वह उठ खड़ी उसकी आंखों में आंसून आया उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तम तमा उठा आंखों में अंगारे बहसने लगे दो मुठियां बंद गईं, दात पीसकर बोली पापियो मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है पारस लोहा नहीं हो जाता मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जायेंगे मुझे बनाया है तो छूत नहीं लगेगी लो अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी ताले में बंद रखो पेरा बैठा दो हाय तुम्हें दया छू भी नहीं आई गई तुम इतने ही कठोर हो, बाल बच्चे वाले होकर तुमने एक किसी ने चू न की कोई मिनम तक नहीं पार्शा मूर्तियों की भांति सब के सब से झुकाए खड़े रहे इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया सुखिया ने एक बार फिर बालक सुप्रिया ने एक बार बालक के मुंह की ओर देखा मुंह से निकला हाय मेरे लाल फिर मुच्छित होकर गिर पड़ी नि, प्राण निकल गए बच्चे के लिए प्राण दे दिए माता तू धन है तुम जैसी निष्ठा तुम जैसी श्रद्धा तुम जैसे विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है